आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आज के शो में हम लोग बातें करेंगे कुछ खास हमारे साथ पोयट्रिक्स जुड़े हुए हैं कवियत्रियाँ जुड़ी हुई हैं कवि जुड़े हुए हैं सर्वेश कुमार हमारे साथ हैं और उसके साथ में आरुषि त्रिपाठी जी हैं और उदिता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ना काव्य पाठ हमारे साथ आज के शो में करेंगे और इसके साथ विक्रांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रांत राय हमारे आए हुए कलाकारों का स्वागत करने के लिए गीत हमें सुनाएंगे तो आप सभी की तरफ से इन कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी से इंट्रोड्यूस कराने तालियों के साथ इनका बहुत बहुत स्वागत है आइए आगे बढ़ते हैं और विक्रांत जी स्वागत करिए हमारे दोनों कलाकारों का <laughs> जी, जी जी तो आइए मैं एक राम भजन से शुरुआत करता हूँ <laughs> Mm. Hail hey, Ram, hail hey, Ram, hail hey, Ram, hail hey, Ram. When I sing the praises of thee, Hail Ram, hail hey, Ram, hail hey, Ram, hail hey, Ram. Hey, Ram. तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तेरे चरणों में हे हे राम राम हे राम हे राम रघुपति राघव राजा रा, पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरु नाम सबको कुमती दे भगवान हे हे राम हेरा हेरा हेरा हेरा हे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 जय श्री राम राम जय श्री राम राम हे राम हे राम थैंक यू थैंक यू विक्रांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे कलाकारों का स्वागत करने के लिए तो आइए सबसे पहले आरुषि त्रिपाठी जी से मैं जोड़ना चाहूँगा आरुषि आप अपने बारे में बताइए वर्तमान में आप कहाँ पर हैं और क्या करते हैं जी मैं आपको और सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं सभी को नमस्कार मैं बातर प्रदेश और मैं ओज कवित्री हूँ और पढ़ाई में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है, तो है। जी, जी, जी, उदिता शर्मा आप भी अपने बारे में बता देते हैं आप सभी को नमस्ते आभार मैं मेरठ से उदिता शर्मा में फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं कोच और सामायिक कविताएं ज्यादा लिखती हूँ इसी के साथ हो गया मेरा आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आरुषि त्रिपाठी मैं चाहूँगा कि आप अपनी ओज कविता में। <laughs> जी सर सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में दो पंक्तियाँ रखती हूँ क्योंकि उन्होंने ही हमारी लेखनी को शब्दों से अलंकृत करके कला हमें प्रदान की जिस कारण हम आज काव्य पाठ करने के लिए यहाँ उपस्थित है कला और ज्ञान की दाता स्वरूप की आप ही ज्ञाता कला और ज्ञान की दाता सुरों की आप ही क्या नमन करते हैं हम सब आपको हे शारदे माता नमन करते हैं हम सब आपको हे शारदे माता और अब चार पंक्तियां रखती हूँ कि किस विधा में मुझे सरस्वती माँ ने किस विधा की शक्ति प्रदान की सुनिएगा <laughs> बहुत मासूम दिखती हूँ रूप श्रृंगार है मेरा बहुत मासूम दिखती हूँ रूप श्रिंगार है मेरा नहीं आशा समझ लेना शिल्प अंगार है मेरा नहीं आशा समझ लेना शिल्प अंगार है मेरा कलम मेरी सृजन करती दहकती ओज की ज्वाला कलम मेरी सृजन करती दहकती ओज की ज्वाला बता दू आप सबको ओज ही तो प्यार है मेरा बता दू आप सबको ओज ही तो प्यार है मेरा और आज जो मैं रचना आप सभी के बीच लेकर आई हूँ वो हमारे देश की एक वीरांगना के बारे में है सदा सदा के लिए सभी के दिलों में सभी इतिहास में अमर हो गए हैं और इससे पहले कि मैं उस वीरांगना के बारे में बात करूं, मैं हमारी नारी शक्ति की नींव उस वीरांगना की आदर्श दुर्गा और काली के विषय में चार पंक्तियां रखती हूँ उसके बाद मैं उस वीरांगना के बारे में आप सभी से बात करूंगी सुनिएगा मैं दुर्गा हूँ काली हूँ मैं भारत की ही नारी मैं दुर्गा हूँ मैं काली हूँ मैं भारत की नारी हूँ है आता क्रोध भी मुझको न समझो मैं बेचारी हूँ है आता क्रोध भी मुझको न समझो मैं बेचारी हूँ जो दोगे ठेसे थोड़ी भी मेरे पावन हृदय को तुम तो दोगे ठेस थोड़ी भी मेरे पावन हृदय को तुम तुम्हारा सर कलम कर दूंगी ऐसी मैं कटारी रही हूँ तुम्हारा सर कलम कर दूंगी ऐसी मैं कटारी रही हूँ और उस कविता पर आती हूँ रचना पर जो मैंने उस रंगना के बारे में लिखी है चार पंक्तियों से भूमिका बना रही हूँ उसके बाद रचना प्रश्न करूंगी सुनिएगा लो सच्चा वन के पन्नों को चलो फिर खोलती हूँ मैं लो सत्तावन पन्नों को चलो फिर खोलती हूँ मैं मेरी झांसी की, की, की रानी की कहानी बोलती हूँ मैं मेरी झांसी की रानी की कहानी बोलती हूँ मैं पुकारी जा रही झांसी अभी भी नाम से जिनके पुकारी जा रही झांसी अभी भी नाम से जिनके सभा में गूंजे उस वीरांगना की घोलती हूँ मैं सभा में गूंजे उस वीर की घोलती मैं ले चलती हूँ आप सभी को सत्तावन के पन्नों पर प्रथम बंद रख रही हूँ सुनिएगा चार पंक्तियां रखती हूँ शुरुआत में सुनिएगा थी संघर्षों की डोर कठिन थी संघर्षों की डोर कठिन हर क्रांतिकारी ने थामी थी थी संघर्षों की डोर कठिन हर क्रांति तारी ने थामी थी सत्तावन का संग्राम लड़ी वो झांसी वाली रानी थी सत्तावन का संग्राम लड़ी वो झांसी वाली रानी थी और पंक्तियां रखते रही उनके अवतरण पर कि जब वीर आंगना ने धरती पर धरती पर अवतरित हुई सुनिएगा अठारह सौ दिनांक उन्नीस को माह नवंबर में धरती पर जन्मी एक बेटी फिर गूंज उठी वो नमस्कार अठारह सौ अट्ठाईस दिनांक उन्नीस को नाह माह नवंबर में धरती पर जन्मी एक बेटी फिर गूंज उठी वो अंबर में जब चमकी अद्भुत एक मड़ी क्रांति की ज्वाला से जलकर जब चमकी अद्भुत एक मड़ी क्रांति की ज्वाला से जलकर मड़ी मणिका गौरव से पनी हाँ गुलामियों में ना ढलकर उनके मस्तक पर तेज था जो, थी तलवारों में धार वही मस्तक पर तेज था जो, थी तलवारों में धार वही दुश्मन का सर ही कट जाए बच निकले ना आसार कहे हर बूंद रक्त में हर क्षण में था स्वाभिमान हर बूंद भरा हर बूंद रक्त में हर क्षण में था स्वाभिमान हर बूंद भरा हो हो या ज्ञान हर क्षेत्र था उनका निपुण बड़ा हो या धन्य बनारस की धरती जनवी जिसमें महारानी थी है धन्य बनारस की धरती जनवी जिसमें महारानी थी भारत की रक्षा की जिसने वो झांसी वाली रानी थी भारत की रक्षा की जिसने वो झांसी वाली रानी थी और अगली पंक्ति या रख रही हूँ कि जब हमारी झांसी की रानी ने झांसी पर कदम रखे सुनिएगा वहाँ क्या परिवर्तन हुए उनको मैंने इसमें प्रस्तुत किया है झांसी की गृह लक्ष्मी पन बन... कर झाँसी का जब उद्धार किया झाँसी की घर लक्ष्मी बनकर झाँसी का जब उद्धार किया बन के मसीहा झाँसी की जन से अच्छा आचार किया एक आग विरोधों की लेकर एक आग विरोधों की लेकर झाँसी में उनके कदम पड़े जो घर पर थे छिप कर बैठे वो भी हिम्मत कर निकल पड़े जो घर पर थे छिप कर बैठे वो भी हिम्मत कर निकल पड़े दुर्गा का ही तो रूप थी वो जैसे हो खुद अवतार लिया दुर्गा का ही तो रूप थी वो जैसे हो खुद अवतार लिया भारत को मुक्त कराने को गोरों का भी संघार किया भारत को मुक्त कराने को गोरों का भी संघार किया झांसी पाकर के धन्य हुई ऐसी अपनी महारानी थी झांसी पाकर के धन्य हुई ऐसी अपनी महारानी थी जयकारे गुज रहे जिनके वो झांसी वाली नहीं की जयकारे गुंज रहे जिनके वो झांसी वाली रानी थी और अगली पंक्तियाँ इसमें मैंने एक रानी की स्त्री मनोदशा का वर्णन किया है उनकी उनके सामना करके वो आगे बढ़ सुनिएगा पुत्र रत्न दामोदर फिर लक्ष्मी के जीवन में आया एक पुत्र रत्न दामोदर फिर लक्ष्मी के जीवन में आया पर नियति में तो कुछ और ही था, था दुखदा काला या झांसी ने तब अपने भावी राजा रक्षक को खोया था झांसी ने तब अपने भावी राजा रक्षक को खोया था पर निज बेटे से गई बिछुड़ माँ का दिल कितना रोया था पर निज बेटे से गई बिछुड़ माँ का दिल कितना रोया था दुख के इस दौर में हर पल गंगा धर ही उनके साथी थे दुख के इस दौर में हर पल गंगा धर ही उनके साथी थे पर नियति के घातक प्रहार रानी पर आने को बाकी थे विधवा बनकर उस रानी ने काशी जाना अस्वीकार किया विधवा बनकर उस रानी ने काशी जाना अस्वीकार किया हाँ रहे सुहागिन झांसी मेरी प्राण है जब तक वार किया हाँ रहे सुहागिन झांसी मेरी प्राण है जब तक वार किया सोचो क्या बीती होगी उन पर लेकिन लक्ष्मी ना हारी सोचो क्या बीती होगी उन पर लेकिन लक्ष्मी ना हारी निज पति पुत्र को खोकर भी सबला बन उतरी वो नारी निज पुत्र को खोकर भी सबला बन उतरी वो नारी और यदि हम व्यक्तिगत रूप से बिखर जाएंगे तो हम एक बड़े लक्ष्य के लिए कैसे खड़े हो पाएंगे तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ यदि लक्ष्मी बिखर गई तो फिर यदि लक्ष्मी बिखर गई तो फिर रानी कैसे उठ पाएगी छाती की रक्षा करने में रानी कैसे डट पाएगी यदि लक्ष्मी बिखर गई तो फिर रानी कैसे उठ पाएगी छाती की रक्षा करने में रानी कैसे डट पाएगी चूड़ी पहनी जिन हाथों में तलवारें भी उठ सकती हैं चूड़ी पहनी जिन हाथों में तलवारें भी उठ सकती हैं, निज देश प्रेम में नर ही नहीं नारी भी मर मिट सकती है निज देश प्रेम में नर ही नहीं नारी भी मर मिट सकती है जागृत हर महिला को करने लड़ने की जिसने ठानी थी जागृत हर महिला को करने लड़ने की जिसने ठानी थी हर महिला की आदर्श बनी वो झांसी वाली रानी थी हर महिला की आदर्श बनी वो झांसी वाली रानी थी और अंतिम पंक्तियां पहुंचा रही हूँ आप तक युद्ध वर्णन सुनिएगा गद्दार बिके गोरों पे फिर गद्दार बिके गोरों पे फिर और चले गए हम अपनों से इनके कारण हम दूर हुए भारत आजाद के सपनों से अगर सभी राजाओं ने उस वक्त उनका साथ दिया होता तो तो शायद भारत बहुत पहले स्वतंत्र हो गया होता तो हो गद्दार पे फिर और गए रानी का सर झुकवाना है पर सर तो क्या आंखें न झुकी गौरव से रक्त बहाना है आंखों में थी ज्वाला जिनके और चेहरे पर, पर एक नूर जो था आँखों में थी ज्वाला जिनके और पर एक नूर जो था की शाम दाम दंड भेद लगे पर झुकना सर मंजूर न था की शाम दाम दंड भेद लगे पर झुकना सर मंजूर न था फिर स्वाभिमान की अग्नि में रानी ने आत्मदाह किया गोरों के हाथों ना लगकर हर जन जन को आगाह किया गोरों के हाथों ना लगकर हर जन जन को आगाह किया अपने दत्त तक एक पुत्र को झांसी को देकर छोड़ गयी प्रिस्थ में बांध कर युद्ध किया पर उसको ना कोई चोट गई निज स्वाभिमान को मरते दम तक रानी ने ना त्यागा था निज स्वाभिमान को मरते दम तक रानी ने ना त्यागा था लगभग हर राजा मौत देख कर टेक के घुटने भागा था लगभग हर राजा मौत देख कर टेक के घुटने भागा था मरकर भी हो गई जो अमर मरकर भी हो गई जो अमर उनतीस वर्ष की कहानी थी उनतीस वर्ष में वो इतिहास में अमर हो गई मरकर भी हो गई जो अमर उनतीस वर्ष की कहानी थी इतिहास के पन्ने भी गाते वो झांसी वाली रानी थी इतिहास के पन्ने भी गाते वो झांसी वाली रानी धन्यवाद आपको उदिता बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप अपनी और इस और कविता मैं मंच को नमन करती हूँ और माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ और इसके साथ अपना जो काव्य पाठ है आरम्भ करती हूँ मेरी कविता का जो शीर्षक है हम आजकल देख रहे हैं हमारा जो युवा है वो कहीं ना, कही कही ना कहीं हमारे इतिहास से हमारी जो वंशावली है उससे कहीं ना कहीं बहुत पीछे भटकता जा रहा है वही उसको याद दिलाने के लिए हमारे मूल हमारे पंथ को याद दिलाने के लिए कविता आप सभी के समक्ष रखती हूँ संघर्षो से क्या घबराना संघर्षों से क्या घबराना नित्य नये आयाम रचो संघर्षों से क्या घबराना नित्य नये आयाम रचो सूर्य रथ की अरुणिमा ओ सूर्य रथ की अरुणिमा ओ दिन करके दिनमान रचो संघर्षों से क्या घबराना नित नये आयाम रचो सूर्य रथ की अरुणिमा और दिन करके के दिन मान रचो अपने पौरुष से अंकित कर दो अपने से अंकित कर दो संघर्षो की गाथाए अपने पौरुष से अंकित कर दो संघर्षो की गाथाएं ऋषि कुल की तुम संताने ऋषि कुल की तुम संताने धदी दान करो ऋषि कुल की तुम संताने धदी दान करो हनुमत शक्ति पहचानो तुम हनुमत शक्ति पहचानो तुम फिर लंका का दहन करो हनुमत शक्ति पहचानो तुम फिर लंका का दहन करो सीता हरण के अपमानों पर सीता हरण के अपमानों पर रावण वध का गान लिखो सीता हरण के अपमानों पर रावण वध का गान लिखो ऋषि तप के संरक्षण को ऋषि तप के संरक्षण को बनवासी तुम रामगढ़ो और गीता में कहा भी गया है यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनोर धरा अर्थात जहाँ कृष्ण जैसे गुरु हो और अर्जुन जैसे शिष्य हो वहाँ विजय अव ही संभव है वहाँ से पंक्तियाँ रखती हूँ वनवासी तुम राम करो योगेश्वर श्री कृष्ण लिखो तुम योगेश्वर श्री कृष्ण लिखो तुम कुरुक्षेत्र की भूमि में योगेश्वर श्री कृष्ण लिखो तुम कुरुक्षेत्र की भूमि में धनुर्धारियों में अर्जुन महान लिखो धनुर्धारियों में अर्जुन महान लिखो चक्र में फसे अभिमन्यु की चक्र में फसे अभिमन्यु की गाता अमर महान लिखो चक्र में फसे अभिमन्यु की गाथा अमर महान लिखो नीति अनिति का युद्ध पढ़ो नीति अनीति का युद्ध पढ़ो तुम गीता का सार पढ़ो नीति अनीति का युद्ध पढ़ो तुम गीता का सार पढ़ो चीरहरण के इतिहासों पर चीरहरण के इतिहासों पर महाभारत का युद्ध महान करो चीरहरण के इतिहासों पर महाभारत का युद्ध महान करो हरिदल का संघाल लिखो तुम हरिदल का संघाल लिखो वीर हकीकत जैसी मूरत वीर हकीकत जैसी मूर्त अपने साकार करो हरि सिंह नलवा लिख दो हरि सिंह नलवा लिख दो बैरागी का बलिदान लिखो हरि सिंह नलवा दो बैरागी का बलिदान लिखो बप्पा रावल का प्रतिकार लिखो बप्पा रावल का प्रतिकार लिखो युद्ध क्षेत्र में लहराती युद्ध क्षेत्र में लहराती महाराणा की तलवार लिखो शीश कटा शीश कटा पर धड़ से लड़ता शीश कटा पर धड़ से लड़ता सांगा का तेजस्वी प्रताप लिखो छत्रसाल साल सा शासक बनना छत्रसाल साल सा शासक बनना अपने अथक परिश्रम से सूरजमल की सूरजमल की गाथा लिख दो छत्रपति शिवा को जब लिखना शंभु की अमर कहानी में हिंदी सूर्य तेज प्रताप भी लिखना हिंदी सूर्य तेज प्रताप भी लिखना मारा ठाव की भाषा में बाजी राव बाजी राव सा अजय लिख दो बाजी राव अकेले एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 41 युद्ध लड़े और 41 के 41 उन्होंने विजय प्राप्त करे वहीं से पंक्तियाँ समर्पित करती हूं बाजी राव सा बाजी राव सा अजय लिख दो फिर सत्य सनातनी गाथाओं में योद्धाओं की योद्धाओं विकट हार लिखो और हम हम तो वहां से आते हैं जहाँ माँ पन्ना धाई होती है जहाँ माँ जौहर कर लेती है अपना आत्म बचाने को वही से पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ पद्मनीसा जौहर व्रत महान पद्मनीसा जौहर व्रत महान हाड़ी का बलिदान लिखो पद्मिनी साह जोहर व्रत महान हाड़ी का बलिदान लिखो तब पन्ना धाय महान लिखो तब पन्ना धाय महान लिखो का अभिमान लिखो जीजाऊ का अभिमान लिखो गुरु गोविंद सिंह की वाणी लिख दो गुरु, गुरु गोविंद सिंह की वाणी लिख दो शीश कटाने वाले गुरुओं की शीश कटाने वाले गुरुओं की परिपाटी अमर महान गढ़ो भामा शाहो का दान लिखो भामा शाह का दान लिखो कुटिल शत्रु की चालो पटुम कुटिल शत्रु की चालो पर तुम दल का संघार लिखो अपने अपने शोणित की बेहती धारा से अपने शोणित की बेहती धारा से तुम अपना बलिदान लिखो अपने की धारा से तुम अपना बलिदान लिखो रावण मुकना खोल सके रावण मुकना खोल सके घृणित नजरों से ना तोल सके अभी हमने देखा किस तरीके से जागृति शुक्ला का अपमान किया गया मैं बहुत ध्यान रखती हूँ रावण मुकना खोल सके घृणित नजरों से न तोल सके काजल फिर ना अपमानित हो काजल फिर ना अपमानित हो जागृति का जागृति का सजग इतिहास लिखो अंगारोह चलना सीखो अंगारोह पर चलना सीखो स्वाभिमान हित मरना सीखो और इस कविता की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ अंगारोह पर चलना सीखो अंगारोह चलना सीखो, अंगारो सीखो। स्वाभिमान हित मरना सीखो धरा उसी की होती है धरा उसी की होती है पौरुषल से काम जुले धरा उसी की होती है पौरुषल से काम जुले निर्बलता से काम न लो लिखना ही है तुम्हें अगर तो लिखना लिखना लिखना ही है तुम्हें अगर तो गौरव भरा इतिहास लिखो लिखना ही है तुम्हें अगर तो गौरव भरा इतिहास लिखो और इसी के साथ में तो अपनी वाणी को विराम देती हूँ उदित शर्मा धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर कविता आपने पाठ किया और जिस आपके कविता के अंदर दिखाई देता है हर लाइन के साथ एक जो है शक्ति का अनुभव होता है बहुत सुंदर आपने रचना लिखी है आइए इस बीच मैं बातें मुलाकातें कार्यक्रम में हमारे दर्शक मित्र भी जुड़ गए हैं अनुज जी मुंबई से आपके लिए लिखा है बहुत खूब सुपर लिख के भेजा है और साथ ही साथ आप सभी का वेलकम किया है वरुण भारद्वाज भी लिखते हैं बहुत सुंदर बहुत अच्छा लिखा है और आनंद त्रिपाठी भी लिखते हैं वाह वाह करके और इसके साथ में एक और दोस्त हमारे है उन्होंने भी लिखा है वाव करके और इसके साथ में सुधीर त्रिपाठी जी ने भी वाव लिखा है और उसके साथ वरुण जी ने भी वाह वाह लिखे भेजा है अनुराग जी ने भी याद किया है गजब करके लिख के भेजा है तो आप सभी को जिन्होंने भी याद किया है प्यार से और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और आइये इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारी जो सेल्फ हेल्प किया है सर्वेश कुमार जी ने सर्वेश जी को बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी क्या कहें आप नमस्कार नमस्कार नमस्कार सर्वेश जी और पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं नाइन को सबसे बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा आरजी रमेश जी आपका बहुत तहे दिल से आभार है इसलिए क्योंकि हमारे जो भी नवोदित कवि हैं आपने अपने मंच पर उनको स्थान दिया और हमारी बहन श्री श्री उदिता शर्मा जी आयुषी त्रिपाठी जी हमारे भाई विक्रांत राय जी आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा जो है काव्य पाठ किया और बहुत ही अच्छा अपने संगीत के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुशोभित कर दिया और सबसे पहले तो मैं उन सभी श्रोता गणों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना अमूल समय देकर के हम सभी को सुन रहे हैं मधुबन के सभी श्रोतागढ़ को प्रणाम करता हूं। जी जी। मैं सर्वेश जी आप अपनी कविता जरूर सुनाइए और थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में भी बताइए वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो भी बताइए जी जी बिल्कुल मिली तो तो में अपना पूरा परिचय दे देता हूँ संक्षिप्त में मैं सर्वेश कुमार और मेरा गाँव जो है वो जौनपुर में है उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मेरे पिताजी अध्यापक है माता हमारी हैं और हमारे दो भाई हैं दोनों सर्विस में हैं और मैं कृषि संकाय से की सेना प्राप्त करने के बाद एक निजी कंपनी में सहायक उत्पाद अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूं और लेखन की मेरी जो रुझान है वो लगातार मुझे बचपन से ही रहा मैं छोटी छोटी कहानियां लिखता था और कविताएं लिखते थे और ये तो नहीं कहूंगा की मैं बहुत ही अच्छा लिखता हूँ लेकिन मेरे अंदर जो भी भावनाएं हैं जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो समाज के लिए मैं ले, लेखन के माध्यम से प्रकट करता हूं आज की जो विसंगतियां हैं समाज की उसको दूर करने के लिए समाज में जो भी प्रचार हो रहे हैं गलत तो उसको सभी को मिटाने के लिए अपने मन भाव को लिखता हूं बस इसी के साथ ये मेरा छोटा सा परिचय था अब मैं आप सभी के बीच में एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखूंगा कम समय लेते हुए क्योंकि हमारे सब अतिथि काफी लोग हैं और सबको समय मिलना चाहिए कविता पाठ कीजिए आप अपना एक सुंदर रचना सुनाइए शायद उनका नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक है तब तक हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फिर उसके बाद वापस काव्य पाठ की ओर बढ़ते हैं विक्रांत जी मैं चाहूंगा एक छोटा सा गीत आप जरूर सुनाइए तब तक सर्वेश कुमार जी वापस आ जाए <laughs> <जी, जी> <laughs> तेरा नाम पुकारे राम राम तेरा नाम पुकारे एक हुए दिन हमसे हम ही छिन गए हैं जब से देखे नदी हे सजद sajda sajda sajda sajda ho ter kali akhiyon se jind meri jaave ho ter kali akhiyon se जिंद मेरी धन कल से सपनों से आगे अब जाए ये छूट जाए संगे प्यार रहे मैं रहू ना रहू सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिन रह करूं व्या जैन करो सजदा तेरा सजदा करू तेरा सजदा दिन रहन करूँ या जैन करूं हो बलिया क्या हुआ जो दिल गया महीया दिल से जो दिल मिल गया हो जरा से पिला दे हो जरा फापू सजा दे जरा से पिला दे जरा पाप सजा दे मेरा अंग अंग डोले अब जाल जाए ये जहा छुट जाए प्यार रहे मैं मैं ना ना सजदा सजदा सजदा सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा दिन है थैंक यू वाह क्या बात है बहुत मजा आ गया धन्यवाद शुक्रिया अभिकांत जी अंदर यहाँ हवाई आगे बढ़ते हैं फिर से सर्वेश जी अगर आ गए हो तो एक बार वो हमें दिखे <laughs> सर्वे जी आप सुनकर धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल मैं आज अपना दुर्भाग्य समझ रहा हूँ इस कार्यक्रम में बार बार मैं जो है छूट जा रहा हूँ मैं प्रारंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ हाँ, कि हर मूरत से बढ़ कर के तेरी सूरत है मेरी माँ हर मूरत से बढ़ कर के तेरी सूरत है मेरी माँ मेरी हर आशा की किरणें कुछ मैं दिखती मेरी माँ मेरे हर प्रश्नो का तुम खुद जवाब बन जाती हो मेरे राहों के काटे चुन खुद गुलाब बन जाती हो मेरे राहों के काटे चुन खुद गुलाब बन जाती हो तेरे इन अहसानों को मां नहीं चुका मैं पाऊंगा जन्म जन्म तक मां तुमको नहीं भूला तुम हो करके भी ज्योति बनकर आती हो मेरे हर कष्टों को मां हर भर में मिटाती हो मेरे हर कष्टों को मां छड़ भर में मीट आती हो कि तुमसे ही परिवार सजा है तुमसे ही परिवार सजा है तुमसे ही घर द्वार सजा है तुमसे ही परिवार सजा है तुमसे ही घर द्वार सजा है तुमसे ही परिवार सजा है तुमसे ही घर द्वार सजा, सजा है तुम मेरे घर की गृह लक्ष्मी मेरे घर की गंगा हो तुम मेरे घर की गृह लक्ष्मी मेरे घर की गंगा हो तुम मेरे घर की संस्कार की बहुत बड़ी तुम संज्ञा हो तुम मेरे घर की संस्कार की बहुत बड़ी तुम संज्ञा हो तेरे घर में रहने से खुशहाली घर में रहती है तेरे घर में रहने से उस खुशहाली घर में रहती है तेरे जहा कदम पड़ते हरियाली वहीं दिखती है तेरे जहा कदम पड़ते हरियाली वहीं दिखती है तेरे चरणों में बार बार मैं शीस झुकाता मेरी माँ तेरे चरणों में बार बार मैं शीस झुकाता मेरी माँ हर मूर्त से बढ़ करके तेरी सूरत है मेरी माँ हर मुहूर्त से बढ़ कर के तेरी सूरत है मेरी माँ महोदय धन्यवाद मैं धन्यवाद चार पंक्तियां माँ कि कि, मा जैसा प्यार ना मिला माँ जैसा दुलार ना मिला माँ जैसा प्यार मा। ना मिला माँ जैसा दुलार ना मिला और बहुत ही साहस दिलाया लोगों ने बहुत ही साहस दिलाया लोगो ने पर माँ जैसा सम्मान ना मिला सम्मान ना क्या बात धन्यवाद शुक्रिया सर्वे जी आइये आगे बढ़ते हैं फिर से आरुषि जी को सुनते हैं आरुषि त्रिपाठी फिर एक बार स्वागत है और मैं चाहूंगा की कविता जी मैं एक गजल रख रही हूँ और हम सभी संघर्ष शब्द अक्सर सुनते हैं और हमने कभी ध्यान दिया हो कि संघर्ष दो शब्दों से मिलकर बना है संघ और हर्ष तो आज मैं संघर्ष में छिपे इस हर्ष को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी इस गजल में सुनिएगा मुसीबत से लड़ोगे जब तभी पहचान बनती है मुसीबत से लड़ोगे जब तभी पहचान बनती है हमारे देश का गौरव तुम्हारी आन बनती है हमारे देश का गौरव तुम्हारी आन बनती है तुम्हें संघर्ष करते देख करिए इस बुलंदी पर तुम्हें संघर्ष करते देख करिए इस बुलंदी पर थके और हार कर बैठे जो उनकी जान बनती है थके और हार कर बैठे जो उनकी जान बनती है ये भारत माँ भी, मा भी देती है मिसाले आसमा को फिर ये भारत माँ भी देती है मिसाले आसमा को फिर कोई नारी कभी जब देश का सम्मान बनती है कोई नारी कभी जब देश का सम्मान बनती है तुम्हें जब देखती भारत की नन्ही सी कोई बेटी तुम्हें जब देखती भारत की नन्ही सी कोई बेटी ये बनके कल्पना रजिया नया उत्थान बनती है ये बनके कल्पना रजिया नया उत्थान बनती है तुम्हारा होता फिर जीवन सफल यू हौसले दे कर तुम्हारा होता फिर जीवन सफल यू हौसले दे कर तुम्हारी प्रेरणा से वो नया एक बनती है तुम्हारी प्रेरणा से वो नया एक बनती है भरी महफिल में सबसे मेरी कविताएं ये कहती है भरी महफिल में सबसे मेरी कविताएं ये कहती है बुनारी ही है जो ममता का एक गुड़गान बनती है कुमनारी ही है जो ममता का एक गुड़गान बनती है गिराते हैं बहुत से लोग तुमको ठोकरे देकर गिराते हैं बहुत से लोग तुमको ठोकरे देकर बुलंदी पर पहुंचती है जो धीरजवान बनती है बुलंदी पर पहुंचती है जो धीरजवान बनती है हो जाती उनकी सफल बहुत होता हो जाती परवर्ष उनकी सफल गौरव बहुत होता परी अपने पिता माता की जब मुस्कान बनती है परी अपने पिता माता की जब मुस्कान बनती है जलाती दीप में आशा के अपनी का विज्वाला से जलाती दीप में आशा के अपनी का विज्वाला से ये देकर रोशनी भटकों का जीवन दान बनती है ये देकर रोशनी भटकों का जीवन दान बनती है और संघर्ष जो भी करते हैं उनके लिए चार पंथियां रखती हूँ सुनिएगा है अंगारों भरा रास्ता निकलती जा रही हूँ मैं अपने शब्दों में पिरोया है।, hmm. है अंगारों भरा रास्ता निकलती जा रही हूँ मैं पड़े छाले मगर वैसे ही चलती जा रही हूँ मैं पड़े छाले मगर वैसे ही चलती जा रही हूँ मैं वो कहते हैं तपे जितना निखरता स्वर्ण है उतना वो कहते हैं तपे जितना निखरता स्वर्ण है उतना इसी आशा में जलकर भी संभलती जा रही हूँ मैं इसी आशा में जल कर के निखरती जा रही हूँ मैं धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई त्रिपाठी थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। शर्मा को फिर सुनते हैं मैं जो अगली रचना रखने जा रही हूँ ये तुलनात्मक रचना है नदी और नारी के बीच में चाहे वो नदी हो चाहे वो नारी हो जब दोनों ही अपनी मर्यादाओं में रहती हैं तो एक रचनात्मक रूप धारण करती हैं और चाहे वो नदी हो चाहे नारी जब भी अपनी मर्यादाए तोड़ती है, है वो सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती है उसी को समर्पित मेरी ये कविता निर्मल अविरल बेहती धार निर्मल अविरल बहती धारा तटबंधों को तोड़ चले तो प्रलयकारी हो जाती है निर्मल अबिरल बहती धारा तटबंधों को तोड़ चले तो प्रद्धकारी हो जाती है जल ने जब भी मर्यादाएं तोड़ी जल ने जब भी मर्यादाएं तोड़ी लांगी अपनी सीमाएं जल ने जब भी मर्यादाएं तोड़ी लांगी अपनी सीमाएँ लहराती फसलें उजड़ी लहराती फसलें उजड़ी विरान हो गई बस्ती बस्ती तट से लगकर बहती नदियाँ तट से लग बहती नदियाँ लहलाती, लहलाती फसलों की दायक है तट ऐसी लगकर बहती नदियाँ लहलाती फसलों की दायक है धाराओं में बंधी हुई धाराओं में बंधी हुई जीवन दायनी कहलाती है में, निर्मल में निश्चल भाव को भरती है जल प्रपात में बहती धारा जल प्रपात में बहती धारा ऊर्जा उत्पन्न करती है जल प्रपात में बहती धारा ऊर्जा उत्पन्न करती है नदियों ने नदियों ने जब भी अपना रूप विकराल किया नदियों ने जब भी अपना रूप विकराल किया तटबंधों को छोड़ा जब भी तटबंधों को छोड़ा जब भी सीमा को अस्वीकार किया विद्युत बल की दाइन ही विद्युत बल की दाइन ही जीवन प्रकाश हर लेती है विद्युत बल की दाइन ही जीवन प्रकाश हर लेती है नारी भी जल जैसी ही नारी भी जल जैसी ही निर्मल निश्चल होती है नारी भी जल जैसी ही निर्मल निश्चल होती है संयम की रेखा में बंधी हुई संयम की रेखा में बंदी हुई भव से तरती है ममता की मूरत वो ममता की मूरत वो प्राण पियसी खिलती है सौम्य सहज सरल सी सौम्य सहज सरल सी जीवन धुरी बनाती है घर आंगन की गुंजन वो घर आंगन की गुंजन वो परिवार की दिखती है शील सभ्यता धारे तो शील सभ्यता धारे तो शिक्षा के सोपानों को गढ़ती है अनुबंधनों को तोड़ चले तो अनुबंधनों को तोड़ चले तो प्रतिबंधों को प्रतिबंधों को छोड़े तो दहली लांगे तो लक्ष्मण रेखा पार करे तो पीड़ा असह दे जाती है पीड़ा असह दे जाती है कुल घातनी हो जाती है कुल घातनी हो जाती है आम अमर्यादित भाषाएं बोले तो लज्जा को लज्जा को अपनी छोड़े तो सभ्यताओं से मुख को मोड़ चले सभ्यताओं से मुख को मोड़ चले धर्म से नाता तोड़ चले और आजकल हम आय दिन न्यूज में सुनते हैं टीवी में अखबारों में पढ़ते है की कैसे आजकल की जो महिला है वो परिवार के परिवार भी खत्म करवा देती है वहीं से जिस कविता की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ वे बीज बो जाती है कुलहता तक बन जाती हैं समाज समाज पत्नों उन्मुख हो जाता है समाज पत्नों की नारी समाज पत्नों उन्मुख हो जाता है जिस समाज की नारी, नारी विध्वंसक हो जाती है सत्य यही है नारी भी सत्य यही है नारी भी उचलंक हो तो महा विनाशिलाती है सत्य यही है नारी भी उचलंक हो तो महा लाती है है है सत्य यही नारी भी हो तो लाती है। धन्यवाद लाग, लाग। शर्मा बहुत सुंदर और जस्वी कविता आपने सुनाई नारी और नदी इन दोनों का समन्वय आपने बताया कि किस तरह से वो मर्यादा में रहते हैं बंदे रहते हैं तो निश्चित विकास का काम करते हैं और जब टूट जाते हैं यहाँ मर्यादा लांग देते हैं तो विनाश का काम हो जाता है तो आइए फिर से मैं वापस सर्वेश कुमार जी से जोड़ना चाहूंगा सर्वेश जी एक और रचना आप सुनाइए अपनी जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा हमारी बहन उत्पन्न जो अपना नारी के ऊपर ये नदी का एक दोनों को एक साथ जोड़कर तो काफी पाठ किया बहुत बहुत धन्यवाद मैं अब पुरुष के ऊपर इसी पे मैं काफी पाठ प्रारम्भ करता हूँ की म से जीना सीखो हो तो मानवता से जीना सीखो संस्कार की परिभाषा में रहना सीखो मान हो तो मानवता से जी सी संस्कार की भाषा में रहना सीखो क्रोध देव जन भावना सज दो अपने जीवन से क्रोध जन भावना जो अपने जीवन बनते हो यदि तो तो जब, जब, जब चारो है भाई भाई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम से जब चारों हैं भाई तो त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और उसके साथ में विक्रांत राय भी, भी, है और भी हैं और जयश्री शाह मुंबई से अभी जुड़ गई है हमारे साथ में जयश्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं ठीक हो आप लोग कैसे हैं हैं आपको देख के और अच्छे हो गए <laughs> तो चलिए मैं चाहूंगा कि अभी फिर से एक बार आयुषी त्रिपाठी जी को सुनते हैं उसके बाद जयश्री जी आप एक गीत सुनाइएगा आयुष एक छोटा सा जो है चार लाइने जरूर सुनाइए हमें बंद के रूप में ओजस्वी मैं मैं चाहूंगी कि मैं एक बेटी पर एक गजल रखू सुनिएगा जो नन्ह सी कली जन्मी थी कल नवजात एक बेटी हुँ. जो नन्ही सी कली जन्मी थी कल नवजात एक बेटी वो उतराती मिली नाले मिमृत अज्ञात एक बेटी वो उतराती मिली नाले मिमृत अज्ञात एक बेटी तरस जाए तड़प जाए मिले औलाद ना इनको तरस जाए तड़प जाए मिले औलाद ना इनको मिले उसको रखे जो पाल ने औकात एक बेटी और एक कड़वी सच्चाई रख रही हूँ सभी को चाहिए है रस बहुत अंधेरे कमरों में सभी को चाहिए है रस बहुत अंधेरे कमरों में तुम्हारे खेल में चढ़ती बली सौगात एक बेटी तुम्हारे खेल में चढ़ती बली सौगात एक बेटी छिपाते मुँह जो अपना बेटियों के जन्म से लजके छिपाते मुँह जो अपना बेटियों के जन्म से लजके वही फिर मांगते लेने को कुेरे साथ एक बेटी, वही फिर मांगते लेने को कुेरे साथ एक बेटी ये कोयल गूंजती है घोल करके रौनके घर में ये कोयल गूंजती है खोल करके रौनके घर में सदा लाती है घर में प्रेम की बरसात इक बेटी घरों की अनबनों में रूट सब बैठ जाते जब घरों की अनबनों में रूट सब बैठ जाते जब खिला खुद रोटिया सबको बनाती बात एक बेटी खिला खुद रोटियाँ सब बनाती बात एक बेटी ये होती है समर्पित भावना से प्रेम के रंग में ये होती है समर्पित भावना से प्रेम के रंग में मोहब्बत में कभी ना देखती है जात एक बेटी मोहब्बत में कभी ना देखती है जात एक बेटी पिता माता की खुशियों <t invasuk> के लिए सपने भी तज देती पिता माता की खुशियों के लिए सपने भी तज देती भाकर आंसुओं से कर खड़े बात एक बेटी भाकर आंसुओं से कर खड़े जस्बात एक बेटी यू कचरे में तो ना फेंको अनाथालय में ही दे दो यू कचरे में तो ना फेंको अनाथालय में ही दे दो मिली वरदान में नीचों को क्यों खैरात एक बेटी मिली वरदान में नीचों को क्यों खैरात एक बेटी और अंतिम पंक्ति पंक्तिया रखती है नया उत्थान और अभिमान भारत का ये बनती है नया उत्थान और अभिमान भारत का बचाओ नित्य तुम सब करके एक दिन रात एक बेटी बचाओ नित्य तुम सब करके एक दिन रात एक बेटी धन्यवाद क्या <सक्ष़> wow, बात क्या बात इसी के सर्वेज जी अगर आ गए हैं तो उनकी कविता पूरा सुन लेते हैं अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वेज जी नहीं पहुँचे हैं मैं चाहूंगा कि अभी उलिता एक चार लाइनें जरूर सुनाइए। छोटी सी रचना मैं एक और पंक्ति कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ आपके समक्ष ये जो कविता है ये भी इसीलिए है जब हमारा धर्म हमारे मूल जो है वो संकट में पड़े हूँ उस समय में क्या करना चाहिए उस समय में मैं कैसे उस समय राधा का श्रृंगार लिखूं उस समय मुझे जरूरत है मैं ओजस्वी वाणी लिखूं वहीं से पंक्तियां निवेदित करती हूँ रणराग्नि हूँ रणराग्नि हूँ शौर्य के गीत गाऊंगी रणराग्नि हूँ शौर्य के गीत गाऊंगी रणभूमि में रणभूमि रण कौशल दिखाऊंगी रणराग्नि हूँ शौर्य के गीत गाऊंगी रणभूमि में रण कौशल दिखाऊंगी <stigma> धर्म संकट में पड़ा हो धर्म संकट में पड़ा हो शत्रु द्वार पर खड़ा हो आस्थाओं पर वार होते हूं। अभी हमने पाल में देखा कैसे संतों की हत्या कर दी गई वहीं से पंक्तियाँ रखती हूँ आस्थाओं पर वार होते हो आस्थाओं पर वार होते हो बेटियों से खिलवाड़ होते हो आस्थाओं पर वार होते हो बेटियों से खिलवाड़ होते हो शास्त्र संबत न बात होती हो सत्य को वेदना सत्य को वेदना अता होती होती होती हो हो हो हो संत संत की की हत्या हत्या जहां जहां रोज रोज हो, दरबारों के गीत गाते हो. कैसे कैसे मैं रासलीला रचाऊंगी कैसे मैं रासलीला रचाऊंगी रणराग्नि हूँ रणराग्नि हूं लेखनी को धारधार बनाऊंगी बनाऊंगी रणराग्नि हूँ लेखनी को धारधार बनाऊंगी लाशों से लाशों से व्य होता हो लाशों से व्यभिचार होता हो शील जहां तार तार होता हो लाशों से व्यभिचार होता हो शील जहां तार तार होता हो अधर्म का हाट जहां लगता हो अधर्म का हाट जहां लगता हो धर्म शासकों की धर्म शासकों की चाकरी करता हो न्याय के लिए न्याय के लिए करिश्मा बिलकती हो न्याय के लिए करिश्मा बिलखती हो आप सभी को याद होगा कश्मीर में जो वहाँ के सरपंच थे उनकी कैसे हत्या कर दी गई उनकी वहां से पंक्तियां रखती हूँ अधर्म का हाट लगता हो धर्म शासकों की चाकरी करता हो न्याय के लिए करिश्मा भी लगती हो मान की करिश्मा आपको याद होगी बिजली की तरह गरजती हो आजमी नजीर आजमी नजीर को गलत करता हो मैं कैसे मीरा बन जाऊंगी मैं कैसे मीरा बन जाऊंगी भक्ति के गीत में कैसे गाऊंगी भक्ति के गीत में कैसे गाऊंगी कृष्ण को रोकर द्रौपदी की तरह मैं कृष्ण को रो कर नहीं बुलाऊंगी कृष्ण को रो कर मैं क्यूँ बुलाऊंगी रणराग्नि हूँ रणराग्नि हूँ पांच जन्य में ही बजाऊंगी धर्म का अधर्म का उद्घोष होता हो अधर्म का उद्घोष होता हो शत्रु प्रबल पिपासु बना हो बकासुर रूप अपना विकराल करता हो बेटों की बली बेटों की बली यहाँ रोज होती हो बेटों की बली यहाँ रोज होती हो माताएं यहाँ संताप सहती हो बूढ़े कांधे बूढ़े कांधे बेटों की लाशों को ढोते हो बूढ़े कांधे बेटो की लाशों को ढोते हो मैं कैसे प्रेम गीत गाऊंगी मैं कैसे प्रेम गीत गाऊंगी रणराग्नि हूँ रणभेरी बजाऊंगी रणराग्निरी बजाऊंगी पौरुष होता हो पौरुष होता हो सत्य यहाँ रोता और भी लगता हो, हो अहिंसा का अहिंसा का छदमशिला ले कोई गाता हो अहिंसा परम धर्म बताता हो अहिंसा परम धर्म बताता हो धर्म अहिंसा तथा ना सिखाता हो शौर्य बल शौर्य बल को निर्बल और नि करता हो मैं कैसे मैं कैसे शांति के गीत गाऊंगी मैं कैसे शांति के गीत गाऊंगी रणराग नी हूँ रणराग नी हूँ काली का जगाऊंगी और हम तो सनातन धर्म से आते हैं जहां हमारी जो माता हैं हमारी जो दुर्गा माँ है हमारी जो शक्ति है उनके एक हाथ में शास्त्र है और एक हाथ में शस्त्र है वहीं से इस कविता की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ अरिदल तो, के अरिदल के रक्त से काली का अभिषेक न हो अरिदल के रक्त से काली का अभिषेक न हो रक्त से खप्पर न उसका भरा हो रक्त से खप्पर ना उसका भरा हो मुंड की माला मुंड की माला कंठ ना सजी हो रक्त से प्यास रक्त से प्यास जब तक ना बुझी हो मैं कैसे मंगलाचरण गाऊंगी मैं कैसे मंगलाचरण गाऊंगी मैं काली को मैं काली को कैसे मनाऊंगी रणराग निणराग्नि हूँ तलवार मैं ही उठाऊंगी रणराग नहीं हूँ तलवार मैं ही उठाऊंगी इसी के साथ वाणी को विराम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समाज के परिवेश को देखते हुए घटना को सामने रखते हुए रचना आपने की चलिए आप जाते जाते मैं जयश्री से कहूंगा कि एक सुंदर संगीत हमारे दोनों कलाकार और सर्वेश जी के लिए जरूर सुनाइए जय हो टूट जाता है टूट जाता है टूट जाता है आते-आते हाथों से छूट जाता है छूट जाता है छूट जाता है ओ काफी बस अरमान नहीं कुछ मिलना आसान नहीं दुनिया की मजबूरी है सर दिल की जरूरी है तो दुश्मन हो जैसे दोनों राजी होते मना हो तो रूठ जाता है रूठ जाता है रूठ जाता है दुनिया एक तमाशा है आशा और निराशा है थोड़ी फूल है कांटे है जो तक दीर निभाते है अपना अपना किस्सा है, है कोई टूट जाता है कोई टूट जाता है टूट जाता है टूट जाता है है है है दिल टूट है, जाता है। आ, मुझे थोड़ी वक्त मिला मैं कोशिश किया इन दोनों के इतना अच्छा कविता सुनने के बाद कोई ऐसा गाना गाओ के साथ मतलब एक नारी की दिल की कोई निष्ठा हो तो ऐसे हमारे साथ भी होता है नारी का ये उम्मीद रखते है कुछ कभी कभी दिल टूट जाता है शीशे की तरह <laughs> जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया Thank आपका you. आप मुंबई में रहते हैं डबिंग भी करते हैं और गाने का बड़ा शौक है तो जब भी हम बुलाते हैं तो आप आ जाते हैं तो धन्यवाद शुक्रिया आपका <laughs> विक्रांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन ऑनलाइन करते हैं हम लोग उसके कलाकार है तो वो भी बुलाते ही आते हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और इसके साथ हमारे आज के विशेष मेहमान जो रहे सर्वेश कुमार जी और उदिता शर्मा और आरुषि त्रिपाठी ये हमारे काव्य पाठ करने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ आज बात मुलाकात में जुड़े और बहुत ही अच्छी रचनाओं को आपने सुनाया रचनाओं को तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर्वेश जी ने मां पर एक सुंदर रचना सुनाई थी आरुषी त्रिपाठी जी ने बहुत ही सुंदर राजस्थान की मिट्टी की खुशबू हमें दिलाई जहाँ पर सौर्य गाथा को उन्होंने अपने शब्दों में फिरया उसके साथ में संघर्ष और हर्ष को बताया और साथ ही साथ उदित हर्ष उदित शर्मा जी ने भी बहुत सुंदर रचना सुनाई वर्तमान परिवेश में जिस तरह से नारी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको अपने शब्दों में बहुत ही ओजस्वी कविता के साथ परोसा और साथ ही साथ बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होते हुए देशभक्ति के ओजस्वी कविताओं को सुनकर और सभी हमारे दर्शक मित्र जो इस समय हमारे साथ है और हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्होंने भी अति सुंदर वाह वाह करके आपने कमेंट किए है तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल करते हैं और ये चलकार आप सभी के लिए <laughs> चलिए मैं तो फिर मिलते हैं इस वादी के साथ कहूंगा रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे गुलशन तो फूल नहीं। तो की मिलते नहीं। रहेंगे और की रहे बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए